भाष्य धतौ भगवान मोतिभा व्योदेहाय दक्षिण ओम ओं शांति शांति, शांति, शांति, शांति, शांति, शांति, शांति का था। चैतन्य अनादि है। आप चैतन्य को क्रमा शब्द से कहते हैं चैतन्य अनादि है तो अनादि का कोई कारण नहीं रहेगा तो क्रमा कारणम प्रमाणम एक कैसे घटेगा और चक्ष इसका प्रमाण हम भी कहते हैं ये परस्पर विरोधी बात इसमें हम लोग देख रहे थे टीका में अविशिष्ट चैतन्यं प्रति चक्षुराध्य करण अकरणत्व तो इष्टम है अविशिष्ट चैतन्य शुद्ध चैतन्य विशिष्ट चैतन्यम अर्थात वृत्ति विशिष्ट चैतन्य वृत्ति विशिष्ट चैतन्य के प्रति चक्षुकर्ण होता है यहाँ वृत्ति विशिष्ट चैतन्य कहने का अर्थ वृत्ति में जो चिदावास होता है उसके प्रति करण चुराधे चैतन्य के प्रति चक्ष तो नहीं होगा इष्ट मेगा क्यों उसके करण नहीं है शुद्ध चैतन्य का कहते हैं तस् शो प्रकाशत्व चैतन्य शो प्रकाश है होने से स्वात्मी प्रमाण व्यापार अनपेक्षित अर्थात चैतन्य में प्रमाण व्यापार का अपेक्षा नहीं है व्यापार तो प्रमाण का व्यापार होता है प्रमेय का प्रकाश के लिए <coughs> अगर प्रमेय स्व प्रकाश है उसका प्रकाश आवश्यक नहीं तो प्रमाण व्यापार आवश्यक नहीं है आगे पूर्व पक्षी शंका कर रहे है ननु वृत्ति रहेगा प्रत्यक्ष प्रमाण कि से चैतन्य को प्रमा कहा पूर्व पक्षी कहता है वृत्ति क्यों नहीं होगा उसके लिए दो तर्क देता है ज्ञान उपलब्ध उपलब्धे वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहा जाता है तो दूसरे लोग तो वृत्ति को ज्ञान कहते हैं भी को ज्ञान कहते पूर्व पक्षी कह रहे और स्वरूप न इंद्रिय जन्य तो जो वृत्ति ज्ञान है उसका उत्पत्ति नाश होता है और इंद्रिय जन्य होने से इंद्रियकरण भी हो जाए ये दोनों तर्क से वृत्ति को ही अब प्रमा मानना चाहिए इति इति अर्थात पूर्व उद्भाव्य का आशंका को सिद्धांत इस प्रकार करके उत्तर देता है तस्य ज्ञानम इत्यादि श्रुतिया चैतन्य से एव मुख्य ज्ञान को उपगम सत्य सत्यम सत्यम ज्ञानम इत्यादि श्रुतिया सत्यम ज्ञानम अंतम ब्र ज्ञान शब्द से चैतन्य ब्रह्म को ही कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तो ब्रह्म के साथ ज्ञान का समानाधिकरण किया गया वृत्ति को समानाधिकरण नहीं किया गया तो सिद्धांत कहता है कि सत्यम ज्ञान ये श्रुति के द्वारा चैतन्य से एव मुख्य ज्ञान तो अवगमात और वृत्त जड़ अंतकरण धर्म जड़ वृत्ति अंतकरण का धर्म है धर्म का परिणाम है अंतकरण जड़ है तो जड़ का परिणाम जो होगा वो भी जड़ है जड़ न तस्या प्रत्यक्ष प्रमात्व वृत्ति में प्रत्यक्ष प्रमात्व तो नहीं रहेगा अर्थात तो तो वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा अपितु तस्याम अगर वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो फिर उसमें ज्ञान शब्द कैसे व्यवहार करते हैं हुआ हम पट हुआ व्यवहार करते हैं कैसे करते हैं कहतेम तस्याम, तस्याम अर्थात वृत्तिया चैतन्य रूप ज्ञान अवच्छेदकत्वात तत्वोपचार चैतन्य रूप जो वस्तु जो मुख्य ज्ञान है उसका अवच्छेदक जब हम कहते हैं घट ज्ञान तो अर्थात हो गया कि जो वृत्ति घटाकार वृत्ति हुआ ये चैतन्य का अवच्छेदक हुआ तो आगे कहेंगे तो ये प्रमाण चैतन्य प्रमेय चैतन्य प्रमात्री चैतन्य इसी प्रकार की ये सब चैतन्य है और ये प्रमाण प्रमात्री और प्रमेय ये सब उस चैतन्य अवच्छेद को बनते तो इसी प्रकार की ये वृत्ति वृत्ति को यहाँ प्रमाण शब्द से कहेंगे तो वृत्ति अवच्छेद को बनेगा चैतन्य का चैतन्य रूप ज्ञान अवच्छेद तत्वात चैतन्य मुख्य ज्ञान है उसका अवच्छेद वृत्ति होने से आशयन आहल में का उपचार प्रयोग मूल में। चैतन्य अनादी तदक अंतकरण वृत्तिरिनासन्नीक वृत्ति होता है विशिष्ट चैतन्यदिमत है तो होने से वृत्ति विशिष्ट चैतन्य का कारण बन जाएगा चक्ष ज्ञान अवच्छेदकत्व अवच्छेद उपचार ज्ञान ज्ञान तथा चैतन्य चैतन्य का अवच्छेद होने से वृत्ति में तो का उपचार ज्ञानत्चारयोग वृत्ति को भी ज्ञान क्यों कह देते हैं कहते हैं ज्ञान का अवच्छेद ये मुख्य प्रयोग नहीं है टीका में ननु इधम केन न आचार्य उत्तम तो ये जो वृत्ति में ज्ञानत्व प्रयोग करना ये गौण प्रयोग है ये प्रामाणिक है क्या तो इसके लिए उत्तर देते हैं मूल में तद विवरणे विवरण विवरण पंचपादिका का जो टीका है प्रकाशात्मा यती वो कहे है अंतकरण वृत्त ज्ञानत्व उपचारात् अंतकरण वृत्ति को ज्ञान कहते हैं गौण प्रयोग टीका में तथा तो च प्रकाशात्म संयतेर आचार्य विवरणाख्य ग्रंथे अभियतवात ये बात वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहा जाता है ये गुण प्रयोग है ये प्रकाशात्म यति ने कहे हैं अभिय तत्वाद नायम अपसिधांत अर्थात तो कोई सिद्धांत विरोधी बात नहीं है तो यहाँ कहा गया कि वृत्ति विशिष्ट चैतन्य कहीं आता है यहाँ वृत्ति विशिष्ट चैतन्य होने से चैतन्य को विशेष्य बनाया और वृत्ति को विशेषण बनाया तो कहीं मिलेगा की चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति तो वहाँ वृत्ति हो जाएगा विशेष्य ये दोनों समानार्थक हैं हम चाहे पाचको ब्राह्मण कहे ब्राह्मण पाचकों कहे अर्थात ये पदार्थ तो एक ही है इसी प्रकार की लोक में ज्ञान शब्द से जिसको कहते हैं ये वही वृत्ति विशिष्ट चैतन्य कहे अथवा चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति कहे तो चिदाभाष वृत्ति में चिदाभस होने से उसको ज्ञान कहा जाएगा क्यूँकी चिदाभाष होने से ही साक्षी को अर्थात प्रमेय का संबंध हो जाएगा जब तक साक्षी का प्रमेय जो विषय के साथ संबंध नहीं होगा उसको ज्ञान नहीं कहा जाएगा क्योंकि ज्ञे जो प्रमेय हो उसका प्रकाश नहीं होगा तो साक्षी प्रतिबिंबित तो होगा वो वृत्ति में उसी को चिदावास कहेंगे उसी के द्वारा ही वो विषय के साथ संबंध होता है आगे उसका प्रक्रिया बताएंगे तो भी उसको ज्ञान कहा जाएगा ये दोनों प्रकार के व्यवहार मिलेंगे कहीं में? उसको वृक्षिद अथवा बोधेद वृत्ति इस प्रकार शब्द कहते हैं युद्ध युद्ध अधिक प्रकाशित आगे टीका में अभी आपने कह दिए कि अंतकरण का परिणाम हुआ वृत्ति ये वृत्ति हुआ चैतन्य का अवच्छेद पूर्व पक्षी इसके ऊपर आक्षेप कर रहा है टीका में नु अंतकरण न परिणामी निरवयत्वात आकाशवत अनुमानत तो इसमें अंतकरण न परिणामी निरवयत्वात पक्षी तो तो किसको बनाया अंतकरण और साध्य परिणाम परिणाम अभाव और हेतु निरवय दृष्टान्त दिया आकाश आकाश में निरवय है परिणाम अभाव है अंतकरण में भी निरवय है इसलिए परिणाम अभाव होगा तो नया एक है यहाँ पूर्व पक्षी वो कहता है की अंतकरण अंतकरण था मन मैया का मत में मन परमाणु रूप है परमाणु का कोई परिणाम नहीं होता है तो नहीं होने से अंतकरण का परिणाम होता है वो वृत्ति होता है एके से होगा अंतकरण से परिणामत्मिकाया वृत्तिर एव असंभव अंतकरण का परिणाम जो वृत्ति है वो संभव नहीं, नहीं होगा तो तद वृत्ति विशिष्ट चैतन्य ज्ञान मे वक्त अशक्यते तदवि अंतकरण वृत्ति अंतकरण वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को ज्ञान कैसे कहेंगे क्योंकि अंतकरण का तो वृत्ति होगा ही नहीं परिणाम तो उसका होगा ही नहीं वक्तों में अशत्य इसलिए क्या कहना पड़ेगा आत्म भिन्नम एव ज्ञानम अर्थात आप जिसको ज्ञान कहते हैं वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य को ज्ञान कहते हैं तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा आत्म भिन्न कोई पदार्थ आत्म चैतन्य चैतन्य भिन्न कोई पदार्थ को ज्ञान शब्द से कहना पड़ेगा क्योंकि अंतकरण का परिणाम होगा ही नहीं।, नहीं होने से वृत्ति नहीं होगा तो अवच्छेद नहीं बनेगा तो इसलिए वृत्ति अवचिन्न चैतन्य को ज्ञान नहीं कह पाएंगे और अन्य कोई पदार्थ को ज्ञान कहना पड़ेगा तत्व तो इंद्रिय जन्यवाद तो प्रत्यक्षम और बाकी जिसको भी आप ज्ञान शब्द से कहेंगे वो इंद्रियजन्य होगा इतनी नया एक संकते मूल में ननु निरवय से अंतकृत्ति कथम जटि कामें स्पष्ट है कैसे होगा ननु नुट कथम अर्थेप में कथम ये नहीं होगा अंतक अनुमान देता है अंतक निरवय न पूर्व पक्षी अनुमान में हेतु किसको बनाया था निरवय सिद्धांती हेतु को पहले असिद्ध करता है जी। तो कहता है कि की अंतकरण निरवय नण ये पक्ष था अंतकरण में निरवय रूप का हेतु रहता था सिद्धांत कहता है की अंतकरण में निरवय तो रहेगा ही नहीं तो पक्षी हेतु भाव स्वरूप वो दोष सिद्धांति दिखाएगा अंतकरण निरवय नादी द्रव्य घटव अभी घट दृष्टान्त में हेतु हेतु क्या है शादी द्रव्य तो अभी घट में शादी द्रव्य तो रहेगा और निरवयत्व नवती अर्था सावयव भवती अर्था सवयत्व साध्य हो जाएगा घटो में सवयत्व रहेगा रहने से अभी अंतकरण में भी साधि द्रव्य रहेगा सिद्धांती मत में अंत करण शादी है और द्रव्य है द्रव्य तो है वो मानेगा मनो कह करके किंतु वो शादी नहीं मानेगा सिद्धांत कहता है कि शादी है अभी सिद्धांति जिसको हेतु दिया इसके ऊपर विवाद होगा क्योंकि वो उसको शादी नहीं कहेगा अगर मनो तो, तो अनादि है उनके मत में मनो नित्य है न्याय के मत में इसका विचार आगे करेंगे अभी सिद्धांति अनुमान दिया शादी द्रव्य कह करके तो अभी शादी द्रव्यवाद घटवत् अंतकरण सादी होने से वो भी निरवय नहीं होगा अर्थात तो वो भी सवयव होगा सिद्धांत कहा अनुमान है नवद उक्त हेतु असिद्धत्व आप जो हेतु दिए तुम ये हेतु ही पक्ष में अंतकरण में नहीं रहेगा क्योंकि अंतकरण हम प्रमाण कर दिए सवयव है सिद्धांत कहते है इसलिए असिद्धत्व साधि द्रव्य हेतु न सिद्धे न साधी को सिद्धांत कहता है कि हम साधी द्रव्यो को हेतु बना करके साधी द्रव्य तो हेतु न हेतु के हे द्वारा क्या सिद्ध हो गया अंत करण में सवय न जो सावयव होगा वो परिणामी होगा तत्परिणाम अनुमान तत्व तस्वीर परिणामी तस् अंत करण अंतकरण परिणामी है ये अनुमान द्वारा होने से तद परिणामत्मिकाया वृत्ति है संभव आप अंतकरण अगर परिणाम होगा उसका परिणाम वृत्ति होगा वृत्ति होने से तद आत्मचैतन्यम तद विशिष्ट अर्था वृत्ति विशिष्ट वृत्ति विशिष्ट जो आत्मचैतन्यम ज्ञानम न तो तद भिन्नम पूर्व पक्षी कहता था आत्मा भिन्नम कोई ज्ञान मानेंगे जो कि इंद्रियाजन्य होगा अभी सिद्धांति कहता है कि आत्म एवं ज्ञानम न भिन्नम आत्म चैतन्य से भिन्न कोई ज्ञान नहीं आशय परिहरति सिद्धांति उसका उत्तर देता है मूल में पूर्व पक्षी कहा कि कथम सिद्धांति कहता है इथम इथम में क्या सूत्र लगा और कथम में मस्चा। मस्चा। देखे। देखे। देखे। देखे। देखे। देखे। हो जाएगा नावत अंतकरण निरवयम सादि द्रव्य सवयत्व अंत करण निरवय नहीं है सवयव है क्यों सादिद्रव्य सादी द्रव्यो के हेतु बना करके सावयवत्व सिद्ध कर दिया सिद्धांति अंतकरण अभी पूर्व पक्षी कहते हैं अच्छा ये जो सिद्धांति अनुमान दिया मूल में न तावत अंतकरणम निरवयम साधि द्रव्यवादी द्रव्य तो हेतु बनाये किसी को टीका में कहा ना अंतकरणम निरवयम न भवती साधि द्रव्यवाद इसने हेतु दिया शादी द्रव्यवा तो ये एक विशिष्ट हो गया सादी है और द्रव्य है ये दोनों अंश है तो ये शादी क्यों दिए खाली द्रव्यत्वा तो आपका हेतु हो जाएगा द्रव्युम और सा साध्य होगा सवयवत्व तो यत्र यत्र द्रव्य सुम तत्रय तुम ये कहा विचार होगा आकाश आदमी विचार हो जाएगा इसलिए टीका में कहते हैं आत्मा दो व्यविचार और निराशा और खाली द्रव्य तो कहेंगे तो आत्मा आकाश इत्यादमी विचार हो जाएगा इसलिए शादी द्रव्य कहेंगे ठीक है शादी अगर कहना है खाली शादी कह दीजिए यत्र यत्र तत्र तत्र ए, यत्र यत्र तत्र तत्र, तत्र सावयवतुम य आग, तो तत्र तत्र सावयवतुम ये कहाँ भी विचार मिलेगा आत्मा तो ही साधि तवभाव प्राणी नहीं प्रभाव साधि नहीं शादी है तो बहुत कठिन विचार करते हैं बिल्कुल सरल है जो जो शादी होगा शादी जगत में और कुछ पदार्थ कैसे घट शादी होने वो सावी और थोड़ा दूर भी कैसे शादी होने से भी एक अभाव पदार्थ हो गया अभी हम द्रव्यो को हटा दिए है शादी कहते ना है तू गुना, गुना भी आ, कोई भी गुण लीजिए रूपों को लीजिये इसलिए तो द्रव्य कहना क्या जरूरत है तो। कि अगर द्रव्य नहीं कहेंगे आप कोई गुणों को ले लेंगे रूपों को ले लेंगे इसलिए कहते है रूपाधु तारण तो तो आए द्रव्य तुम द्रव्य द्रव्य तुम सादी द्रव्य तुम कहेंगे तो द्रव्य तुमको अगर हटा देंगे तो गुण में हट जाएगा आपका होगा तो ये सिद्धांति अनुमान दे दिया की अंत करण सावय क्यूँ सादी तो अंतकरण में साधि द्रव्य को सिद्धांत पहले रख दिए पूर्व पुरुष कहता है कि अंतकरण में साधि द्रव्य पहले रहेगा फिर से उसके लिए आगे संकट करता है अंतकरण से साधित्व प्रमाण अभाव नया है तो अंत करण मान उसको नित्य मानता है होने से उसमें सादित्व तो रहेगा नहीं साधी द्रव्य तो कहते हैं ही रहेगा नहीं तो विशेषणा भाव हाँ प्रयुक्त विशिष्टता भाव हो जाएगा सादित्व प्रमाणाभाव विशेषण असिद्ध हेतु विशेषण असिद्ध हेतु विशेषण असिद्धो समाज कैसे कहेंगे विशेषण असिद्धो विशेषण असिद्ध हेतु हुआ चेत अभी विशेषण असिद्ध होने से अर्थात हेतु ही असिद्ध हो, तो तुह ही तुह ही हो गया पक्ष में अंतकरण में शादी द्रव्य तो नहीं रहेगा नहीं रहने से सिद्धांत तो तो कहता है भगवत तो इसमें साधी ही प्रमाण है मूल में। साधित्व अंतकरण से साधित्व कहते तनोअत तन तदर्थ तद्र तो मनो का सृष्टि किया इत्यादि सूते हैं टीका दे दिया। में दे दिया तद्र तत्थ ब्रम्मा मन मन का प्रमाण हो गया तो सवय होने से तो पूर्व पक्षी जो कहता था कि निरवय अंतकरण कैसे परिणाम होगा और शंका नहीं रहेगा अंतकरण से साधित्व प्रमाण तत्परिणाम न केवलम अनुमान प्रमाण अंतकरण परिणामी है इसमें केवल अनुमान प्रमाण ये नहीं है किन्तु भगवती रुति कहा कि अंतकरण सादी है अभी आगे कहता है कि अंतकरण परिणामी भी है तो इसके लिए भी श्रुति उदाहरण देते हैं मूल में वृत्तिरूप ज्ञान से मनोधर्म्वे वृत्ति रूप ज्ञान जो है वो मन का धर्म है मन धर्म इसमें भी प्रमाण है च च दिया चकारात अनुमान समुचय जब वृत्ति रूप ज्ञान से मन धर्म इसमें श्रूचित प्रमाण है चकारात अनुमान मत मूल में कामह संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर मन ये मन अर्थात परिणाम है मन एवं कहने से इति मान तो मन अंतकरण परिणामी है इसमें भी श्रुति प्रमाण है कि ठीक है में काम काम इच्छा, चिकित्सा चिकित्सा करता संशय मूल में कहा ना काम करता इच्छा। आगे सिद्धांत कह दिया कि काम कर संकल्प चिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धीर, श्रद्धा अश्रद्धा द्वितीय द्वितीय तो अद्वृति सर्व तो ए तो सर्व मन कहने से पुरोपक्षी कहता है कि मन यहाँ निमित्त कारण है तो होने से तो कैसे आप कहेंगे कि मन परिणामी हुआ निमित्त कारण परिणामी नहीं होता है कुलाल ये परिणामी नहीं होता है तो पूर्व कह रहा है कि ननु श्रुतो ज्ञान से अच्छा वो आगे लाएगा और एक शंका जितने ननु श्रुतो ज्ञान से वृत्ति तो मन का परिणाम वृत्ति और उसको आप ज्ञान कहते हैं किन्तु तो आप जो श्रुति दिए उसमें तो ज्ञान शब्द नहीं है मन का परिणाम ज्ञान कैसे मानेंगे मनोधर्म तो श्रुते है कथन मानता ज्ञान नहीं कहा जाने से ज्ञान मन का धर्म है उसमें श्रुति कैसे प्रमाण होगा तो मूल में कहते हैं धी शब्देन वृत्ति रूप ज्ञान अभिधान तो यहाँ जो मंत्र में धी कहा गया धी से ज्ञान को देना है तो जैसे ये धी अंत मन का परिणाम हुआ इसी प्रकार अत एवं काम आदेर मनोधर्म कम संकल्प भी ये सब भी मन का धर्म है ठीक मन मानो धी शब्दिहित ज्ञान अंत करण उपादानक नवती धी शब्द अभिहित जो ज्ञान है सिद्धांत कहते हैं मंत्र में धी का अर्थ ज्ञान है पुरोपक्षी कहता है कि ये, ये, ये जो ज्ञान है वो अंतकरण उपादानक न करण परिणामी है उसका परिणाम है ये धी ये नहीं है क्यों मानस प्रत्यक्ष ये जो ज्ञान है न्याय के मत में ये नयायिकाय ज्ञान को कैसे जानता है मन से जानता है तो मन से जिसको जानेगा वो तो मन का परिणाम कैसे होगा मन का परिणाम को मन स्वयं नहीं जान पाएगा क्योंकि वो तो तो मन का जो परिणाम होगा तो मनोरूप ही है तो स्वयं स्वयं को कैसे जानेगा कर्तिकर्म विरोध होगा तो इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा है कि ज्ञान अंतकरण उपादानक उपादान न भवती क्यों जो ज्ञान है वो अंतकरण न प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष है जो मानस प्रत्यक्ष होगा वो मनो उपादान का नहीं होगा कि मनो वहा द्रष्टा तो भिन्न रहेगा अच्छा तो सिद्धांत कहेगा कि हमने श्रुति प्रमाण दिया श्रुति प्रमाण दिया कि मनो उसका उपादान है पूर्व पक्षी कहता है कि न तो श्रुति विरोध श्रुति विरोध नहीं होगा मन जन्य ती तदउपते हैं मन जन्य तो मन जन्य तो अर्थात मन संयोग हो करके वो सब होते हैं आत्मा में तो जो मन संयोग से वो ज्ञान काम इच्छा इत्यादि सब होंगे वो सब जन्य हो गया जन्य अर्थात मनोजन्य निमित्त कारण हो तो निमित्त कारण होने पर भी श्रुति घट जाएगा क्योंकि श्रुति कहता है कि सर्व मनो तो निमित्त कारण भी मनोजन्य तो हो जाएगा ये अनुमान स्पष्ट हुआ मनोजन्य तो पत्त्य श्रुति एगट जाएगा इति आसंख्य सिद्धांत कहता है कि श्रुति कहती है कि सर्वम मन एव तो जितने सारे मिट्टी से बनाया गया मतलब ये पदार्थ तो सब सामने में है और कोई कह देगा कि ये तो सर्वम कुला ऐसा कह देगा नहीं कह पाएगा निमित्त कारण का समानाधिकरण कार्य के साथ नहीं होगा उपादान कारण का हो सकता है तो सर्व मृद है इस प्रकार होगा अगर आप मनो को निमित्त कारण करेंगे मन एव ऐसे समानाधिकरण नहीं होना चाहिए वहां तो सूची मन एवं समानाधिकरण कहा है मृद घट इत्यादि वत जैसे मृद घट समधिकरण कहा जाता है इसी प्रकार सर्व मन एव इसकी समानाधिकरण में अनुपा अनुपादान अनुपादान अनुपादान अनुपत्ति अनुपादान अ तो अनुपत ठीक है तो उपादान होना चाहिए अनुपाधन करत्व अनुपत्य काम आदर तदादानक काम आदि भी अंतकरण उपादानक हो जाएंगे होने से दृष्टान्त साध्य विकलत्व ज्ञानमंतकरण उपादानकम् उपादानक इतिहास न आह साध्य नहीं रहता है दृष्टान्त कहा है जो पूर्व अनुमान दिया ना ननु धी अनु भीतम् ज्ञानम अंत ये द्वितीय पंक्ति है इसी पृष्ठा में टीका में धी शब्द अभिहतम ज्ञानम अंतकरण उपादानकम न भवती मानस प्रत्यक्ष का कामाधि वक्त यह दृष्टांत काम आधि लाना होगा तो तभी सिद्धांत कहता है कि सामानाधिकरण होने से ये जो दृष्टांत तो है काम आधि इसमें साध्य अंतकरण को उपादानकम न भवती ये नहीं रहेगा दृष्टांत में ही साध्य नहीं रहेगा मानस प्रत्यक्ष जो द्वितीय पंक्ति में दिया उसके आने अर्थात तो काम आदि दृष्टान्त लेना पड़ेगा तो कामादि में ही जो साध्य है अंतःकरण अंतकरण उपादानक तो नती ये नहीं रहेगा क्योंकि कामादि आदि भी अंतकरण उपादानक तो है तो दृष्टान्त साध्य विकल होने से ज्ञानम अंतकरण उपादानक आशय ने आह मूल अतएव काम आदेर मनोधर्म को कह करके जैसे धी ज्ञान ये मनोधर्म को मनोधर्म हुआ मनोधर्म अर्थात मनो उपादान को हुआ इसी प्रकार की काम आदि भी सब मनोपादान को होंगे अतएव अतएव अर्थात टीका में कहते हैं सामनाधिकरण सूतेर एव सर्वम मन एव सधिकरण से तो यहाँ मन को निमित्त कारण नहीं कर पाएंगे आगे पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु कामा कह लेते क्या ननु अहम इच्छा अहम जाना इत्यादि अनुभव इस प्रकार के अनुभव होता है अहम इच्छा अभी आप क्या कह दें इच्छा मन का धर्म है तो अगर इच्छा मन का धर्म है अहम इच्छा ये कैसे आत्मा में कैसे अनुभव होगा ये पूर्व पक्षी है ठीक है महाराज नो अहम इच्छा मी अहम जाना इत्यादि अनुभव से काम आत्मधर्मत्व अवगाह मानस्य कामादि ये आत्मधर्म है इसी प्रकार की अवगाह होते हैं अवगाह मान ज्ञायमान ज्ञा विरोधात इसलिए आप जो कहते हैं कि मनोधर्म होगा इसके साथ विरोध होता है अनुभव विरोध हुआ विरोधात उपपद्य अंतकरण का नहीं होंगे तो फिर कैसे कहा मन का ये परिणाम है श्रुतिस्तु आयुर्वेदी घृतमी वह हेतु तो उपचरिता था जैसे आयु हो गया कार्य हो गया कारण तो जैसे आयुर्वेदी घृत कने का अर्थ कि अर्थात कार्य में कारणवाचक शब्द कारण में कार्यवाचक शब्द ये प्रयोग हो जाता है इसी प्रकार की हेतु तो, हेतु तो, अर्थात तो निमित्त कारण में उपचारित हुआ जैसे धृत आयु का निमित्त कारण होता है ये उपादान कारण नहीं है तो इसी प्रकार की यहाँ भी मन निमित्त कारण होकर के चरितार्थ तो होगा हेतु तो उपचरितार्थ इस संकत मूल अनु कामादे अंतःकरण धर्म जैसे सिद्धांत कहा काम आदि अगर अंतःकरण का धर्म होगा अहम इच्छा मी अहम जाना मी अहम विभेमी इत्यादि अनुभव ये सब अनुभव हो रहा है आत्म धर्म तुम अवगाह मान ये सब धर्म आत्मा का ही धर्म है इसी प्रकार की ज्ञान मान कथम उप ये विरोध होगा ठीक है कामर अंतकर्म सिंह काम तो अंतक का ही धर्म और उत व्यवहार जो आप कह दे अहम्छा अहम जानी अहम बीजेमी ये सब जो व्यवहार सुखाद आकार पढ़मी अंतक ऐक्यास सुखाद आकार अंतःकरण अंतकरण अंतकरण का परिणाम हो गया सुख सुखादि आकार अंत जो कि परिणामी है उसके साथ परिणामी अंतकरण के साथ ऐक्य अध्यास हुआ आत्मा का वास्तविक अंतकरण का परिणाम हुआ किन्तु आत्मा का ऐक्य अध्यास होने से उप पद है अंतकरण का परिणाम अंतकरण के साथ आत्मा अध्यास हुआ इसलिए आत्मा को भी लगेगा की मेरा परिणाम है मेरा धर्म है इस प्रकार लगेगा दृष्टांत देते हैं यथा अयपिंड अय पिंड में दग्धित्व अभाव अयपिंड में दग्धित्व नहीं होता है नहीं होने पर भी दग्रित्व आश्रय बन्ही तादात्म अभ्यास अयो दहती व्यवहार दग्धृत्व का आश्रय होता है वही अभी बन्ही का तादात्म्य हो गया अयो के साथ तो होने से बन्ही में रहने वाला जो दगधित्व दग्धृत्व दहन बन्ही में रहने वाला दग्धृत्व तो अभी अय में अनुभव होगा दग्री तो अयपिंड से दग्री तो अभाव दग्धृत्व तो आश्रय बन्नी तेना सह तत्म अभ्यास अव दहती व्यवहार तद्वी मन का अंतकरण का परिणाम हो गया इच्छा ज्ञान इत्यादि भय इत्यादि इसके साथ आदत में अभ्यास हुआ आत्मा का इसलिए आत्मा का परिणाम जैसा लगता है दग्री अभ्यास दग्री का आश्रय जो बन उसके साथ आदत में अभ्यास होने से यथा अयोधती व्यवहार जैसे होता है दृष्टान्त तथा तो दार्शांतिक सुखादि आकार परिणामी अंत उस अंतकरण ऐक्य अध्यास अंतकरण के साथ आत्मा का औक्य अध्यास हुआ तो होने से अंतकरण का जो परिणाम सुख हो वो आत्मा का परिणाम ऐसा लगता है और हम सुखी दुखी इत्यादि व्यवहार होता है अध्यास तो अध्यास साधारण शास्त्र में चार प्रकार की विचार करते हैं एक होता है सोपाधिक निरुपाधिक उपाधि विद्यमान होने पर अध्यास होगा उपाधि नहीं है तो अध्यास नहीं होगा इसके लिए दृष्टान स्पटिक और जपाकुस्म जपाकु। अगर वहाँ जपा कुम रहेगा तभी तो स्पटिका लाभ उपाधि नहीं रहेगा तो अभ्यास नहीं है ये हो गया सोपाधिक और निरुपाधिक जैसे आत्मा में अज्ञान ये अभ्यास होने के लिए अर्थात यहां कोई उपाधि नहीं चाहिए ये होने पर आत्मा में अज्ञान आएगा वहा कोई उपाधि नहीं है इसको निरुपाधि का अच्छा दूसरा होता है और थाध्यासा। हो रहा है रज्जु के साथ चक्षु का समीकर्षण तो चक्षु का रज्जु का ज्ञान आना चाहिए किन्तु रज्जु का ज्ञान नहीं आकर के सर्व का ज्ञान आ रहा है इसको कहते हैं ज्ञान से और होने से क्या होता है अभी उसको रज्जु नहीं मान करके के सर्पो मान रहा है ये हो गया सर्प तो ये हो गया ज्ञान ज्ञानाध्यास और सर्पाध्यासन पहले ज्ञान ज्ञानाध्यास होगा ना पहले अर्थाध्यास होगा अर्थाध्यास अर्थाध्यास पहले होगा अर्थात पहले वहाँ सर्प आएगा बाद में उनको सर्पो का ज्ञान होगा पहले रज तो है लेकिन उसमें मैं सर्प ऐसे मानने से अर्थ है तो जान होगा नहीं पहले तो मतलब सर्प वहाँ पहले आएगा तभी तो हमको सर्पो का ज्ञान होगा न सर्पो का ज्ञान होने से हम मानते है की वहाँ एक सर्प है सर्प वहाँ है क्या नहीं। नहीं। तो वास्तविक वहाँ का कोई बात ही नहीं है पहले हमको सर्प का ज्ञान हुआ सर्पो का ज्ञान होने से फिर कहते हैं वहाँ सर्प है, है पहले ज्ञान ज्ञानाध्यास होकर के बाद में अर्थ अर्थाध्यास होता है इसी प्रकार की जगत का अध्यास पहले यहाँ होता है होने से हम बाहर में मानते हैं ये जगत है जगत है, है पहले ज्ञान ज्ञानाध्यास बाद में अर्थाध्यास होगा क्योंकि अर्थ का अध्यास बिना ज्ञान में होगा कैसे कौन अभ्यास करेगा उस लेकिन संजो के अर्थ के साथ ज्ञान कैसे ये सादृश्य इसका विचार आगे आएगा वेद परिवार मुख्य अंश वो विचार है अर्थात कुछ और चीज हो करके हमको पहले यहाँ ज्ञान आ गया ज्ञान आने के बाद ही हम जाकर मान लेते है क्यूँ आया कहते हैं इसको सादृश्य कुछ सादृश्य देखने से और कुछ मानते हैं तो ये कहते हैं आप लोग कभी देखे होंगे नहीं देखे ये जो बैंक में जो आजकल तो नहीं है सर वो हो गया पहले सब सिग्नेचर लिख करके सब कार्ड रखते हैं अब जो अकाउंट बनाएंगे आपका सिग्नेचर लिखेंगे इसे कागज में तीन सिग्नेचर आप करेंगे वो सब कार्ड रखेंगे उनका जितने सारे अकाउंट होल्डर रहेंगे ना सभी का एक एक कार्ड रहेगा जब आप लिख करके देंगे अपना चेक अथवा ये विद्रल स्लिप वो ले करके वो ड्रॉप खोलेगा खोल करके इसके साथ आदमी एक मैच करेगा एक बार नहीं था इसमें बहुत त्रुटि हो जाता है आजकल तो कंप्यूटर करता है तो पता है मतलब नहीं होता है वो तो मिलाने का समय में क्या होता है क्यों त्रुटि हो जाता है आदमी एक मिलाता है ना ये जैसा है ये ऐसा है तीन बार कहेगा ये ठीक नहीं हुआ ये आपका नहीं है फिर आप में तो सब करेंगे अर्थात पुराना में जितने सारे चीज है नया में अभी उतने सारे नहीं होता है अथवा दूसरा कोई साइन कर दिया और आपका कार्ड में जैसा है ऐसा दिखता है अर्थात तो कुछ अंश तो मिल जाता है कुछ अंश आजकल जब कंप्यूटर मैच करता है कहता है ये आपका नहीं है क्यों कहता है कंप्यूटर अगर एक हजार चीज देखता है उसमें मनुष्य देखने का दिन तो में कोई सौ पचास चीज देखेगा तो ऐसा ऊपर उठा नीचे उठा तो हम कम चीज को देख पाते हैं देख पाने से एक रोमो होता है और मशीन जो देखेगा पूरा चीज देख लेता है इसी प्रकार की जब हम रजू में सर्प को देखते हैं कहते हैं कि सर्पों में होने वाला कुछ गुणों हमको दिख गया तो फिर ये सर्प का ज्ञान कैसे चला जाता है कहते हैं कि बाकी जो गुण रजू का हमको पहले नहीं दिखा था जब वो गुणों भी सब फिर दिखने लगेंगे फिर कहेंगे ना ना ये तो रजू है तो कुछ गुणों नहीं दिखने पर यह दोष से हमको ये अर्थात ज्ञानाध्यास पे बढ़वा ज्ञानाध्यास पहले होने से फिर वो मान लेते हैं वह है। वहां है क्योंकि वास्तविक वहां तक कोई बात ही नहीं है वो तो जैसा ही है ऐसा ही है अगर वहां कुछ होता सबको होने वाला चीज ही दिखना चाहिए सबको वहास नहीं होता कुछ लोगों को तो रजू ही दिखता है तो इसलिए ज्ञानाध्यास हो करके वो आदमी अर्थ का आरोप कर देता है अर्थाध्यास करता है ये हो गया द्वितीय प्रकार का ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास और, और तृतीय प्रकार की हुआ धर्माध्यास धर्मी अध्यास अच्छा पहले होगा धर्मी अध्यास बाद में धर्मा धर्माध्यास धर्मी का अध्यास पहले बोलने से धर्म का अध्यास होगा पहले धर्मी का अध्यास होगा बाद में धर्म का अध्यास अर्थात ये जो अय है लौघो पिंड है उसको पहले बन्ही बोल करके मान लेगा तभी जाकर के कहेगा ये अयोदहती तो पहले धर्मी अध्यास होगा बाद में धर्मा धर्माध्यास होगा ये तृतीय प्रकार की धर्मी अध्यास धर्मी, धर्मी और उसमें अय रहना है वर्तुलत्व बंदी में रहना है दाहकत्व तो धर्म का अध्यास बाद में आ गया धर्मी अध्यास के बाद धर्माध्यास और चतुर्थ प्रकार के होता है स्वरूप संसार का अध्यास स्वरूपाध्यास और संसर्गा चतुर्थ प्रकार स्वरूप का भी अध्यास होता है और संसर्ग का अध्यास होता है जैसे जब हम कहते हैं कि रजु और सर्प वहां विद्यमान कौन है रज्जु तो का स्वरूप वहां विद्यमान है सर्प का स्वरूप विद्यमान है क्या सर्प का स्वरूप को भी वहां हमको अध्यास करना पड़ेगा रजू का स्वरूप को अध्यास करना पड़ेगा रजू विद्यमान है अभी रजु और सर्प ये दोनों का बीच में कोई संबंध है संयोग है रजू और सर्प में कोई संयोग नहीं है किंतु हम जब कहते हैं कि अयम सर्प वास्तविक में है रजू अयम शर्द से हम रजू को ही कहते हैं तो अयम सर्प कहने से दोनों को हम एक कहते हैं ये जो एक कहते हैं वास्तविक इसमें कोई संबंध है ही नहीं दिव्य हम एक कैसे कहते हैं कहते हैं कि रज्जु का संबंध को हम सर्प के साथ आरोप कर दिए वास्तविक कोई संबंध है ही नहीं और सर्प का संबंध को भी रज्जु में आरोप कर दिए okay. तो ये जो संसर्ग संसर्ग संबंध संसर्ग का अध्यास तो दोनों का होता है स्वरूप का अध्यास का अध्यास केवल जो अध्यस्त है उसका ही होता है जो अधिष्ठान उसका स्वरूप अध्यास आवश्यक नहीं हो तो विद्यमान रज्जु का स्वरूप अध्यास आवश्यक नहीं है रजू का संसर्ग हम सर्पों में मानते हैं अभी सर्पों के करके कर रजू का संसर्ग वास्तविक सर्पों में है क्या ये अभ्यास करते हैं सर्प का संसर्ग भी रजू में नहीं है वो भी अभ्यास करते हैं संसर्ग संसर्गा तो दोनों का होता है किन्तु स्वरूपाध्यास केवल अध्यस्त का होता है अधिष्ठान का नहीं होता तो चार प्रकार के वहां सोपाधिक निरुपाधिक आगे ज्ञान स्वरूप इस प्रकार की चार प्रकार के अध्यास धर्माध्यास धर्म अध्यास के लिए ये लहो और बनी और स्वरूपाध्यास संसार का अध्यास ये रजू स्वर को हो जाएगा और ये जो आत्मा मन ये भी होना ये अभी क्या हुआ मनो और आत्मा में अध्यास हो गया ये वही हुआ अर्थात आत्मा का संसर्ग अध्यास हुआ मन के साथ मन का स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास दोनों हुआ क्योंकि मनोवास्तविक पदार्थ है नहीं पदार्थ तो केवल आत्मा तो ही तो है मन का दोनों अध्यास होता है आत्मा का केवल संसर्ग का अध्यास होता है उनका विचार किसमें आएगा कैसे उनका विचार किसमें आएगा ये जब अध्यासभाष्य कहते हैं वहाँ इसको बताते हैं किन्तु तो वहाँ चारों विचार नहीं दिखा है चारो विचार दिखे ना, चारों नहीं, चारो नहीं दिखाए वहाँ इसको बताते हैं अलग अलग स्थान पर अलग अलग आता है जैसे यहाँ लघो और इसमें ये धर्मी अध्यास और धर्माध्यास दृष्टांत में और दाष्टान्तिक में आत्मा और मन में तो यहाँ भी धर्मोध्यास एक जाग में एक अध्यास रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा ऐसा बात नहीं दो तीन अध्यास एक जगह में हो जाएंगे आत्मा मन में स्वरूप भी है और धर्माध्यास भी है मन को आत्मा मान लेने से ये धर्मी का अध्यास हो गया आगे धर्म का अध्यास हो गया मनो में अंतकरण में रहने वाला काम संकल्प इत्यादि आत्मा में मानता है दो अध्यास मूल में अयपिंडस्थ दग्रृत्व दग्ध्रय वर्णित आदात्म्य अभ्यास यथा दहती व्यवहार सुखादी आकार परिणामी अंतकरण उसके साथ साथ्यास हो गया का होने से अहम सुखी दुखी इत्यादि ये व्यवहार हो जाए ये नया एक लोग जो कहते हैं आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है और, निर्धर्म का आत्मा का मानस प्रत्यक्ष नहीं होता है उनका मतलब है आत्मा में कोई धर्म अर्थात तो सुख दुख ज्ञान इच्छा इत्यादि कुछ उत्पन्न हो तभी तो आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होगा अगर निर्धर्म का आत्मा का भी मानस प्रत्यक्ष होगा तो मुक्त तो आत्मा का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए फिर ये दोष होगा इसलिए जब कोई उत्पन्न होगा धर्म तभी जाकर के प्रत्यक्ष मानते हैं अच्छा आगे सिद्धांत कहता है कि आपने एक अध्यास दिखाए दृष्टांतों में दिखाए अय और वन और दाष्टानिक में आत्मा मन दृष्टान दृष्टांतिक समान नहीं हुआ तो कैसे कहता है नु टीका अस्तु बन्हीं पिंड उभयोरपी प्रत्यक्ष विषय उक्त व्यवहार बनि और अय पिंड में दोनों ही प्रत्यक्ष का विषय बनते है तो होने से तादात्म अभ्यास हो जाएगा होने से पुष्प व्यवहार अयोधहती ये हो जाएगा क्यों दोनों प्रत्यक्ष है किंतु आत्मा अंतकरण स्तु प्रत्यक्ष विषय तद अषयोष अःषय यो होना चाहिए ना तो विषय यही होना चाहिए ना विषय का सस्ती होने से विषय यो होना चाहिए ना और एक ये चाहिए तो अच्छा <Sapartcause> तो प्रत्यक्ष विषय और प्रत्यक्ष अविषय होने हो। से तत्व अभाव तादात्म तो तादात्म्य नहीं हो क्योंकि आत्मा और अंतकरण इसमें से नयाय का मन में अंतकरण था मन तो वो दोनों में से एक तो प्रत्यक्ष का विषय बनता है और एक प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनता है नयाय के मत में आत्मा और मन दोनों में से प्रत्यक्ष का विषय कौन बनेगा और मन तो इंद्रिय वो प्रत्यक्ष विषय नहीं बनेगा उनका इंद्रिय है इंद्रिय अतिंद्रिय तो इसलिए वो कहता है कि प्रत्यक्ष विषय और तद अषय वेदांति उसका उल्टा कहेगा वेदांति कहेगा आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनेगा मन तो साक्षी भाष्य है वो प्रत्यक्ष का विषय बन जाएगा कि उल्टा कहता प्रत्यक्ष विषय तद अविषय तत्व अभाव तत्व अर्थात आध्यात्मिक अध्यास अभाव तो दोनों में तादात्म्य अध्यास नहीं होगा नहीं होने से कथन उदाहरित व्यवहार अर्थात दाष्टान्तिक में जो व्यवहार है सुखी अहम दुखी ये कैसे होगा मतलब अध्यास होने के लिए दोनों प्रत्यक्ष होना चाहिए ठीक है आज यहाँ पर ओम शंकर विभादेहाय